बोलती कहानिया शिफाली गुप्ता की आवाज में सुनिए सुधा ओम ढींगरा की कहानी लड़की थी वहां कड़ाकेदार सर्दी की वह रात थी घर के सभी सदस्य रजाइयों में दुबके पड़े थे दिन भर से बिजली का कट था जो पंजाब वासियों के लिए आम बात है इधर बिजली जाती है उधर घर घर इन्वर्टर चालू हो जाते हैं इसकी रोशनी में बच्चों की पढ़ाई घर के छोटे मोटे और रसोई के बड़े काम सहजता से कर लिए जाते हैं हाँ ऐसे में टीवी देखने से तकरीबन सभी कतराते हैं पूरा परिवार रसोई और साथ के कमरे में या किसी एक कमरे में सिमट कर रह जाता है पूरा परिवार उस दिन भी इन्वर्टर की रोशनी में खाने पीने से निपटकर टीवी न देख पाने के कारण समय बिताने के लिए फिल्मों गीतों की अंताक्षरी खेलनी शुरू की और खेलते खेलते सब सर्दी से ठिठते रजाइयों में घुस गए दिसंबर की छुट्टियों में हम दो तीन सप्ताह के लिए भारत जा पाते हैं बेटे की छुट्टियां तभी होती है करीब और दूर के रिश्तेदारों को पापा घर पर ही मिलने के लिए बुला लेते हैं उन्हें लगता है हम इतने कम समय में कहा और किस किस से मिलने जाएंगे मिले बिना वापस आना भी अच्छा नहीं लगता हमारे जाने पर घर में खूब गहमा गहमी और रौनक हो जाती है बेटे को अमेरिका की शांत जीवन शैली उपरांत भारत की चहल पहल बहुत भाती है विशेषकर परिवार के सदस्यों का इकट्ठा होकर बैठना बार बार जब डोरबेल बजती बचती है तो वह भागकर दरवाजा खोलने जाता है और बिना फोन किए आए मेहमानों को देखकर खुशी से उछल पड़ता है अमेरिका में फोन किए बिना कोई मिलने नहीं आता औपचारिक धरती पर ऐसी सौहार्दता कहां नसीब होती है रिश्तों का सम्मान संबंधों की गरिमा उनकी गर्माहट वह पूरा वर्ष महसूस करता है और हर साल हमसे पहले भारत आने के लिए तैयार हो जाता है दिन भर के कार्यो से थके मांदे रजाइयों की गर्माहट पाते ही सब सो गए आधी रात के आसपास कुत्तों के भोंकने की आवाजें आना शुरू हुई आवाजें तेज और ऊंची होती गईं। नींद खुलने स्वाभाविक थी रजाइयों को कानों और सिर पर लपेटा गया ताकि आवाजें न आए पर कुत्तों का भौकना और ऊंचा एवं करीब होता महसूस हुआ जैसे हमारे घरों के सामने खड़े कुत्ते भोंक रहे हो हमारे घरेलू नौकर नौकरानी मीनू मनु साथ वाले कमरे में सो रहे थे रात के सन्नाटे में उनकी आवाजें उभरी रविपाल के दादाजी बहुत बीमार हैं। लगता है यम उन्हें लेने आए हैं और कुत्तों ने लड़ भी नहीं रहे मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमें बुला रहे हैं मैं तो उनकी बिरादरी की हूं नहीं तुम्ही को बुला रहे होंगे पापा ने उन्हें डांटा मीनू मनु कभी तो चुप रहा करो मेरा बेटा अर्थ निंद्रा में छोटा बेटा, दिलबाग, लाठी खड़काता, बहन की विशुद्ध निकालता, अपने घर के मेन गेट का ताला खोलने की कोशिश करने लगा जालंधर में चीमानगर रहने के लिए बड़ा पौष एवं सुरक्षित स्थान माना जाता है घरों की हर लाइन अंत में बंद है अमेरिका के कलडी की तरह बाहर आई कम होती है फिर भी रात को सभी अपने अपने मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सोते हैं उसके ताला खोलने और लाठी ठोकते बाहर निकलने की आवाज आई वह का मुख्य अधिकारी है और पंजाबी की अशिष्ट गालियां विशिष्ट अंग्रेजी लहजे में बोल रहा था लगता था कि रात पार्टी में पी गई शराब का नशा अभी तक उतरा नहीं था अक्सर पार्टियों से टून्न होकर जब वह रात को घर आता था तो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करता था उसे देखकर कुत्ते भोंगते हुए एक तरफ को भागने लगे वह लाठी जमीन पर बजाता पड़ोसियों को ऊंची आवाज में कोसता उनके पीछे पीछे भागने लगा सली घर डके सु पाए ना के मेरे नाल आके हराने उड़ान बहन दे टके अर्थार्थ सली घरों में दुबके सोए हैं और यह नहीं करते कि मेरे साथ आकर कुत्तों को भगाए बहन के टके मेरे बेटे ने करवट बदली सिरहाना कानों पर रखा मॉम आई लव इंडिया आई लाइक दिस लैंग्वेज मैं अपने बेटे के व्यंग पर मुस्कुराए बिना न रह सकी दिलबाग हमारे घर के साथ लगने वाली खाली प्लॉट तक ही गया था जो इस लेन का कूड़ादान और कुत्तों की शरणस्थली बना हुआ है कि उसकी गालियां अचानक बंद हो गईं और ऊंची आवाज में लोगों को पुकारने और बुलाने में बदल गईं। जिंदर पम् जसबीर कुलवन डॉक्टर साहब मतलब मेरे पापा जल्दी आए उसका यो पुकारना था कि हम सब यात्रुवंत बिस्तरों से कूद पड़े किसी ने स्वेटर उठाया किसी ने शॉल सब अपनी अपनी चप्पलें घसीटते हुए बाहर की ओर भागे मनु ने मुख्य द्वार का ताला खोल दिया था सर्दी की परवाह किए बिना सब खाली प्लॉट की ओर दौड़े खाली प्लॉट का दृश्य देखने वाला था सब कुत्ते दूर चुपचाप खड़े थे घरों से निकालकर फेंके गए फालतू सामान के ढेर पर एक पोटली के ऊपर स्थान दरे और उसे टांगों से घेरकर एक कुतिया बैठी थी उस प्लॉट से थोड़ी दूर नगरपालिका का एक बल्ब चल रहा था जिसके मध्यम भीनी भीनी रोशनी में दिखा कि पोटली में एक नवजात शिशु लिपटा हुआ पड़ा है और कुतिया ने अपने स्तनों के सहारे उसे समेटा हुआ है जैसे उसे दूध पिला रही हो वहां पहुंचे सभी लोग स्तब्ध रह गए दृश्य ने सबको स्पंदनहीन कर दिया था तब समझ में आया कि कुत्ते भौक नहीं रहे थे हमें बुला रहे थे पुलिस बुलाओ एक बुजुर्ग की आवाज ने सबकी तंद्रा तोड़ी अचानक हमारे पीछे से एक सांवली पर आकर्षित उसे देखकर परे हट गई उसने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया बच्चा जीवित था शायद कुतिया ने अपने साथ सटाकर अपने घेरे में लेकर उसे सर्दी से यक होने से बचा लिया था पहचानने में देर न लगी कि यह तो अनुपमा है जिसने बगल वाला मकान खरीदा है और वह अविवाहिता है गरीब माँ बाप पैसे के अभाव में इसकी शादी नहीं कर पाए और इसने अपने दम पर उच्च शिक्षा ग्रहण की और स्थानीय महिला कॉलेज में प्राध्यापिका है लेन वाले इसे संदेहात्मक दृष्टि से देखते हैं हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है अब इसके माँ बाप इसके साथ रहने लगे है पापा ने बड़े स्नेह से एक दिन बताया था बेटी अनुपमा ने अपने सारे भाई बहन पढ़ाए हैं मां बाप को सुरक्षा दी है लड़की अविवाहिता है गुनहगार नहीं काश लेन वाले यह समझ सके डॉक्टर साहब इसे देखें ठीक है ना यह उसकी मधुर पर उदास वाणी ने मेरी सोच के सागर की तरंगों को विराम दिया अपने शॉल में लपेटकर, नवजात शिशु उसने पापा की ओर बढ़ाया पापा ने गठरी की तरह लिपटा बच्चा खोला लड़की थी वह लड़की थी वहा